नारायण नारायण आज का विषय है परमेश्वर हमारे हृदय में है सरकारी नौकर वरिष्ठों की आज्ञा के अनुसार काम करता है इसलिए उस पर व्यक्तिगत रूप से कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती और कर्तापन का स्पर्श भी उसे नहीं होता उसी तरह हम गुरु पर पूरी श्रद्धा रखकर उसकी आज्ञा में रहें लाभहानि भगवान जाने जिम्मेदारी गुरु पर और वही हमसे यह साधन करवाता है इसलिए उसका उत्तरदायित्व भी उसी पर होगा इससे भी आगे बढ़कर यह कहा जा सकता है कि जो जो भी घटता है वह सब उसी की इच्छा और सत्ता से घट रहा है वह उसी की सेवा है ऐसी दृढ़ भावना रखकर हम कर्तापन की भावना से पूर्ण मुक्त हो सकते हैं यदि ऐसा हो तो जो जो घटता है वह उसी के कारण घटता है वह उसी की सेवा है प्रधान बात तो यह है कि परमात्मा हमारे हृदय में है हम उसमें हैं और हम परमात्मा ही हैं। ऐसी दृढ़ भावना चाहिए इसके बीच की कड़ी यह है कि परमात्मा हमें देखते हुए हम सब कर्म कर रहे हैं ऐसी भावना ऐसा भान होना आवश्यक है इसके लिए इसके कारण हमारा अभिमान पूरा नष्ट नहीं हुआ तो कम से कम अपने हाथों से दुष्कृत्य तो नहीं होंगे तीर्थ को तीर्थत्व यदि हम अपनी भावना से नहीं देते तो फिर वहाँ पानी और पत्थर ही होते हैं हम काशी या गंगा कहते हैं तो हमारे मन में पवित्रता के संस्कार उद्भुत होते हैं किंतु वहाँ के रहने वाले कई लोगों में वैसा भाव नहीं होता इसलिए वे इसके लिए वैसा दृढ़ चाहिए वैसा दृढ़ भाव होना संभव ना हो तो तीर्थ स्थान को जाए और आर्थिक दृष्टि से वह भी संभव ना हो तो काशी जाऊंगा काशी जाऊंगा ऐसा नित्य कहते रहें यानी काशी का स्मरण तो करते ही रहें तो उससे पवित्रता के संस्कार उद्भूत होंगे और मन पवित्र होगा भगवान सर्वत्र ओतप्रोत है किंतु उन्हें अपनी भावना से प्रकट करना चाहिए प्रहलाद द्रोप्ति आदि को पूर्ण विश्वास था कि भगवान हमारे सहायक हैं इसलिए भगवान को उनके लिए प्रकट होना ही पड़ा वैसे ही सद्गुरु मेरी सहायता करेंगे ऐसा तुम्हारा विश्वास हो तो गुरु को तुम्हारी सहायता करनी ही पड़ेगी इसका अनुभव लेना क्या तुम्हारे हाथ में नहीं है स्वार्थ के लिए कर्म करना प्रपंच है और निस्वार्थ भाव से कर्म करना परमार्थ है जिसके मन में आसक्ति नहीं होती उसे निस्वार्थी समझें आसक्ति जाने की पहली सीढ़ी है उदासीनता भगवान है ऐसा निशंक भाव से लगना ज्ञान है और यह ज्ञान भगवान के अनुसंधान में रहने से अनायास प्राप्त होता है नारायण नारायण